शो टॉक पंथ प्रेम को अटपटो नंबर वन और भ्रांतियां सभी महत्वपूर्ण चीजों के संबंध में भ्रांतियां हो जाए जो भी व्यर्थ है उसके संबंध में कभी भ्रांति नहीं होती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 वो जो भी ब्रह्मचरी का अर्थ लेगा वो किसी न किसी तरह से सेक्स सेंटर्ड होगा जो भी अर्थ लेगा वो यौन केंद्रित होगा और वहीं से भ्रांति शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचरी का कोई संबंध यौन से नहीं है कोई भी संबंध हां ब्रह्मचरी के परिणाम में जरूर यौन पर प्रभाव पड़ते हैं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 वो ये पूछेगा कि तुम्हारा सागर कितना बड़ा है हमारे कुएं से दो गुना बड़ा दस गुना बड़ा पचास गुना बड़ा और उस मेंढक को हम कहें कि नहीं तुम्हारा कुआ तो मेजरमेंट ही नहीं है सागर का तो फिर वो हम प विश्वास करेगा वो कहेगा ऐसा कोई चीज हो नहीं सकती कि कितनी ही बड़ी हो कुएं से नप जाएगी क्योंकि बड़ी से बड़ी जो है उसकी दुनिया वो कुएं पसी में तो हमारे मन के सुख के जो भी छोटे मोटे झरने का हमें अनुभव हुआ है वो सेक्स से संबंधित है तो जब भी हम मोक्ष ब्रह्म आनंद इन सब की बातें की जाती हैं तो अगर हम अपने मन को टटोलें तो हम पाएंगे कि हमारे मन में वो जो यौन सुख है उसमें ही हम गुना करते हैं कि और ज्यादा और ज्यादा होगा बहुत होगा कई गुना होगा अनंत गुना होगा लेकिन होगा ये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 सागर में पहुंचने से कुएं का त्याग हो सकता है हो जाता है क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं है वहां लौटने का लेकिन कुएं के त्याग करने से सागर नहीं मिलता और कुएं का त्याग कर तो हो सकता है कुएं के सिल की गर्मी पर ही सिर्फ तड़फ पड़े और कहीं कुछ भी ना हो कुआ भी छूट जाए सागर भी ना मिले क्योंकि कुआ के बाहर हो जाने का नाम ही सागर नहीं है कुआ के बाहर हो जाने के बाद कुएं का पानी तो छूटेगा इसलिए ब्रह्मचरी हमारे मन में यौन तो हमारे मन में भोग है और ब्रह्मचरी हमारे मन में त्याग है जो कि गलत बात है मेरे मन में ब्रह्मचरी परम भोग और परम भोग जब आता है इसलिए भोग हट जाता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको आप कह रहे हैं गैर समझे वो इसलिए पैदा हो गई है कि वो बन गया त्याग है छोड़ दो कुआ तो छोड़ के मेंढक आ जाता है कुए के बाहर लेकिन वहां तपती दोपहरी तो है तपस्या होती है तप होता है और कुएं के लिए प्राण तड़पते हैं और रोवा रोआ चिल्लाता है कि कुएं में वापस चलो लेकिन इस आशा में इस लोभ में कि जिनको भी सागर पाना है उनको कुआ छोड़ना पड़ता है वो इस दुख को भी झेलता है तड़फता भी है कुएं के किनारे बैठ के आंख बंद किए चिल्लाता भी रहता है प्यास में भी मरता है रोवा रोआ रोता भी है लेकिन इस आशा में कि इसके छोड़ने से सागर मिलेगा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 उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि कुएं के बाहर वो तड़प है और बांकी कुएं के मेंढक जो इतना भी नहीं कर सकते वो उनको हाथ जोड़ के उनके चरण छू रहे इनके ये बांकी जो मेंढक हाथ के चरण छू रहे इनकी वजह से वो वापस कुएं में भी नहीं कून पाए ये अटकाव खड़ा हो गया आदर है सम्मान है संन्यास है त्याग है तप है तपश्चर्या है कुएं में भी नहीं कून सकते सागर कहीं दिखाई नहीं पड़ते उनकी बेचैनी हम कल्पना नहीं कर सकते जब सन्यासी मुझसे निकट से बात करते हैं तो उनकी बेचैनी बहुत होती है बस उनको एक ही चैन है कि आप उनको आदर देते हैं जिस दिन ये चैन आपने खींच लिया वो सब कुएं के भीतर दिखाई पड़े तो मेरी दृष्टि में ब्रह्मचरी कोई निगेटिव कोई नकारात्मक बात नहीं है कि सेक्स को छोड़ो यौन को दबाओ ये नहीं मेरे मन में तो ब्रह्मचरी और बड़े आनंद की तलाश है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 हाथ खुलेंगे और हीरे बन जाएंगे हीरे के बंधने भर का पता चलेगा कि हाथ हीरे पे बंध गए और कंकड़ पत्थर कब छोड़े इसका पता भी नहीं चलेगा इसकी रेखा भी नहीं खींचेगी भीतर की भी कब छोड़ दिए किस तारीख में वो वो छूटेगा इसलिए ब्रह्मचर्य को मैं समाधि की बाई प्रोडक्ट मांगा समाधि की तलाश असली बात है ध्यान की तलाश असली बात है जिस जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे सागर में उतरना शुरू हो जाएगा जिस जैसे, जैसे आप आनंद के सागर में उतरेंगे वैसे वैसे सुख की आकांक्षा छीण होने लगेगी वो होती ही दुखी चित्त में है वो छीण होने लगेगी और एक दिन जिस दिन आनंद के सागर में आप डूब जाएंगे उस दिन अगर कोई आपसे कहेगा आपने बड़ा महान कार्य किया कि कुआ छोड़ दिया तो आप सिर्फ फंसेंगे आप कहीं मुझे पता नहीं कुआ कब छोड़ गया तब छूट गया और महानकारी तुम कर रहे हो कि तुम कुएं में हो जबकि सागर बहुत करीब महानकारी मैं नहीं कर रहा हूं वो आदमी कहेगा महानकारी तुम कर रहे हो कि जब सागर करीब है और तुम सागर में हो सकते हो तब भी तुम कुएं में हो तो दो तरह के लोग हैं हमारे पास कुएं में पड़े हुए लोग वे भी सागर से वंचित थे कुएं कुए में डूबे हुए और दूसरे तरह के वे लोग जो कुएं को छोड़ के बाहर खड़े हो गए हैं वे सागर से भी वंचित हैं और कुएं से भी वंचित हैं और उनकी पीड़ा असह लेकिन उनकी पीड़ा को हम सहनी बनाते हैं आदर सत्कार सम्मान के सबसे सहनी तो मेरे लिए इसलिए मैं ब्रह्मचर्य की अलग से बात ही नहीं करता और ब्रह्मचरी शब्द भी कहता है कि उसमें यौन से कोई संबंध नहीं है उस शब्द का मतलब है ब्रह्म जैसी चरिया ईश्वर जैसा आचरण है उस शब्द से कोई कोई यौन का संबंध नहीं उस शब्द में कहीं कोई बात ही नहीं यानी ऐसे लोगों की चर्या को ब्रह्मचरी कहा जाता है जो ब्रह्म को उपलब्ध हुए जिन्होंने उस परम सागर को अनुभव किया और उस परम सागर को अनुभव करने की वजह से बूंद बूंद की तरसा उनकी छूट गई एक एक बूंद का सवाल न रहा बूंद का हिसाब ना रहा इन्हें मैं त्यागी नहीं कहता इन्हें मैं परम भोगी कहता हूं क्योंकि ब्रह्मचरी से बड़ा भोग नहीं है क्योंकि परमात्मा से बड़ा भोगी कोई भोगी नहीं हो सकता और उसकी जैसी चर्या का मतलब यह है कि जहां आनंद ही आनंद रह गया है जहां सब कोर किनारों से द्वार दरवाजों से आनंद बरस पड़ा है अब वो इतना बरस पड़ा है कि वो स्त्री कहां मांगते फिरते हैं किससे मांगते फिरते ब्रह्मचरी का दूसरा मतलब यह है ऐसा आनंद जो स्वयं से अभिर्भूत होता है अब्रह्मचरी अब का मतलब है ऐसा आनंद या ऐसा सुख जो हम दूसरे में तलाश करते हैं सेक्स बुनियादी रूप से सुख की दूसरे में तलाश है अनिवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति में सुख की तलाश है। अब ब्रह्मचरी सुख की अपने में तलाश है और अपने में तलाश का नाम ध्यान है इसलिए मैं बात ही नहीं करता ब्रह्मचरी की मैं मेरी समझ ये है कि ध्यान बढ़े गहरा हो फैले ब्रह्मचरी उसके पीछे आएगा और वो भोग की तरह आएगा परम भोग की तरह आएगा त्याग की तरह नहीं हाँ बहुत कुछ उसके आने से छूट जाएगा मगर वो कचरे की तरह छूटेगा सूखे पत्ते जैसे वृक्ष से गिरते हैं ऐसा गिरेगा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 नए पत्तों से लग गए वृक्ष से पूछेंगे तुम बड़े महात्यागी हो तुमने कितने कितने पत्ते त्याग कर दिए सारी हवाओं में सड़कों पर तुम्हारे त्याग के पत्ते बोल रहे तो कहेगा कुछ पता नहीं क्योंकि मैं यहां रसली हूं नए पत्तों के साथ नाचने में पुराने सूखे पत्तों का कौन हिसाब है हाँ सूखे वृक्ष से अगर गिर जाए पत्ते जिसमें नए पत्ते ना आए हों तो हिसाब रखेगा क्योंकि उसके बाद झूठ ही रह जाने वाला है तो हिसाब रखेगा कि कितने कितने गिर गए रोज गिरते चले जा रहे हैं इतने ऊपर आज किए हैं इतने ऊपर पिछले चौमासा में किए थे रोज पत्ते गिर रहे हैं नए पत्ते का कुछ पता नहीं है स्त्री छोड़ दी है घर छोड़ दिया है धन छोड़ दिया है सब छोड़ दिया है एक एक पत्ते का हिसाब रखेगा नया तो कुछ अंकुरित नहीं हो रहा है ठूट बड़ा होता जा रहा है सूखता चला जा रहा है और पत्ते गिरते चले जा रहे हैं गिराया चला जा रहा है तो उनके घाव भी छूट जा तो जिसको हम ब्रह्मचरी कहते हैं वो एक तरह की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 नेगेटिव, उसने बहुत कलुष पैदा किया क्योंकि जो लोग कुआ छोड़ देंगे और सागर न मिलेगा तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कुएं के मेंढक उनको नमस्कार करेंगे वैसे ही वे कुएं के पाट पर खड़े हुए तड़फते लोग कुएं की निंदा करेंगे पूरे वक्त वनिवेरी वो निंदा आपके लिए नहीं कर रहे हैं वो निंदा अपने ही मन को समझाने के लिए कर रहे हैं अगर वो दस मिनट के लिए भी निंदा करने से रुक जाए तो कुएं में कूदने का डर उसको कंडेम करेंगे तो, करें। तो सुबह शाम मंदिर और गुरुद्वारा और सब जगह वो समझा रहे हैं लोगों को कि वो कुआ बहुत गंदा है ये वो दूसरे को कम समझा रहे हैं ये बार बार कह के अपने को समझा रहे नहीं तो कुएं में गूंज जाने का पूरे वक्त वकदार अगर उनको सुनने वाला न मिले कोई ना मिले जो उनसे समझने को राज्य हो कि ठीक हम सब कुएं में अपने मचें तो आप नहीं पता नहीं कि क्षण कि में वो कुएं में वापस गूंज जाए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 क्योंकि वो जब कुएं की निंदा करता है वो उनके सामने जो कुएं में है तो सागर में तो नहीं पहुंचते कुए में रहने वाले लोग लेकिन कुआ पाजनस हो जाए तो वहां जितने भले ढंग से सुसंस्कृत जितने सहज ढंग से भी जी सकते थे वो भी मुश्किल हो जाते क्योंकि उनके मन में भी ये निंदा का स्वर जो कुएं के पाट पर बैठे मेंढक समझा रहे हैं वो उनके मन में भर जाता है जा भी नहीं सकते भोग भी नहीं सकते उनकी कठिनाई भारी हो जाती निश्चय ने बहुत अद्भुत बात कही उसने कहा है कि तथा कथित धार्मिक लोगों ने लोगों को सेक्स से मुक्त करना चाहा मुक्त तो नहीं हुए लोग लेकिन सेक्स पायजेंट हो गया कोई मुक्त तो नहीं हुआ उससे लेकिन जो यौन की सहजता थी वो विकृत हो गई वो क्रूप हो गई अब एक पत्नी भलीभांति जानती है कि पति जो है वो उसे नरक ले जाने का रास्ता है अब जो पति नरक ले जाने का रास्ता है या जो पत्नी नरक ले जाने का रास्ता है इनके बीच प्रेम का फूल कैसे खिल सकता है असंभव क्योंकि जो हमें नरक की तरफ घसीट रहा हो उसके और हमारे बीच प्रेम का फूल नहीं खिल सकता उसके और हमारे बीच जो भी खिलेगा वो कुरुप होने वाला है कोई पत्नी अपने पति को आदर नहीं कर सकती कितना ही कहेगी कि परमात्मा है कोई पति अपनी पत्नी का आदर नहीं कर सकता कितना ही कहे कि तो उसका आधा हिस्सा है धर्म पत्नी है कितनी ही ये सारी बातें करे क्योंकि सेक्स के संबंध में जो दृष्टि है वो जो जहरीला भाव है कि पाप है नरक है दुख है यही सब पाप की जड़ है वो तो बीच में खड़ा है और उसी का तो संबंध है सारा पति और पत्नी है दाम्पत्य पूरा का पूरा कुरूप हो गया और कुरूप किया है उन लोगों ने जिन्होंने ब्रह्मचर्य की एक नकारात्मक दृष्टि ली ब्रह्मचर्य को यौन निंदा बनाया उन्होंने उसको क्रूप कर दिया और वे जो पार्ट पर बैठ गए हैं कुए के उनके चित्त में हजार तरह की विकृतियां पैदा होंगी जो स्वाभाविक तो मेरी दृष्टि में ब्रह्मचर्य की आमूल व्याख्या बदलने की जरूरत है मूल व्याख्या वही है उसकी कि वो जीवन के परमानंद की उपलब्धि है हम परमानंद को खोजें हम छोड़ने की बात न करें हाँ परमानंद मिलने से जो छूटता जाए छूटता जाए छूट जाएगा और इसलिए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 क्योंकि जिस शक्ति से सृजन होता है वो उसी शक्ति की निंदा में लग गई है और जिस कोण को एक दफा काम के प्रति दुश्मनी का भाव आ गया उसकी समस्त नैतिकता काम केंद्रित हो जाएगी अगर मैं आज कहूं कि फला आदमी चरित्रहीन है तो किसी को ख्याल नहीं आता कि वो झूठ बोलता होगा ये ख्याल आता है कि उसके कोई यौन संबंध न गड़बड़ी हो किसी को ख्याल नहीं आता कि वह समय का पालन न करता होगा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 ये बहुत मजेदार बात है कि सारा क्रिएटिव जो भी काम है वो पुरुषों का है स्त्रियों का नहीं है यहां तक कि पाक शास्त्र में भी जो खोजें हैं वो पुरुषों की हैं स्त्रियों की नहीं कम से कम चौके में उसकी खोज होनी चाहिए वो वहां भी उसकी खोज नहीं है। और उसका बहुत गहरा कारण इतना है कि उसकी जो सृजन करने की क्षमता है वो बच्चे पैदा करके पूरी हो जाए और पुरुष को बच्चा पैदा करने में पुरुष सिर्फ एक्सीडेंटल उसको कोई बहुत अनिवार्य लंबा कोई हाथ नहीं वो तो एक क्षण के बाहर बाहर हो जाता है हजारों साल तक ऐसी सैकड़ों कौमें थी जमीन पर जो ये नहीं मानती थी कि इस संभोग से बच्चे पैदा होते बहुत मुश्किल से एक ख्याल आया क्योंकि बच्चा तो नौ महीने बाद पैदा होता नौ महीने के कागज इफेक्ट को जोड़ना बहुत बाद में ख्याल आया है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 उनका कहना है कि पुरुष ने और चीजें क्रिएट करके सब्स्टिट्यूट बताया कि हम कोई स्त्री से नीचे नहीं है पीछे नहीं पुरुष ने इंफेरियरिटी अनुभव की कि वो कुछ पैदा नहीं कर पाता स्त्री पैदा करती और वो कुछ पैदा नहीं करता तो उसने मूर्तियां बनाई उसने मकान बनाए उसने ताजमहल बनाए वह आकाश के चांद पर जाएगा वो विज्ञान की खोज करेगा वो शास्त्र लिखेगा वो स्त्री को जवाब दे रहा है कि हम भी पैदा कर रहे हैं और जो ये पैदा कर लेगा उसके भीतर से सेक्स की जो तीव्रता है वो छीन हो जाएगी अच्छा ये भी मजे की बात है कि स्त्री जैसे ही मां बनती है कि उसका सेक्स के प्रति उसकी तीव्रता कम होती चली जाती है फिर वो बोझ की तरह ढूंकी फिर उसके लिए सेक्स सुखरने रह जाता मैं तो हजारों स्त्रियों को निकट से उनके व्यक्तिगत मन को जानता हूं मुझे अब तक ऐसी स्त्री नहीं मिली जो सेक्स में बहुत रस रसपूर्ण हो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 इकट्ठा मरने की उम्र नहीं जुटाता है वो आदमी तो थोड़ा थोड़ा मारता चला जाता है आदमी फिर बस वो एक मरा हुआ आदमी रह जाता है, और हम सब भक्तगण जो उसके चारों तरफ रहते हैं पूरी तरफ जांचते रहते हैं कहीं से जिंदगी से तो नहीं खाने में रस्त तो नहीं ले रहा गया तो खाने में नहीं। कपड़े पहनने में रस्त तो नहीं ले रहा कोई जिंदगी के प्रति प्रेम का लक्षण तो कहीं से प्रकट नहीं हो रहा है इसे किसी स्त्री इस से तो बहुत हंस के बात नहीं कर रहा हम सब तरफ से जांच परख कर रहे हैं तो एक हमारी कौन पूरी की पूरी इम्प्रिजनमेंट हो गई है जिसमें कुछ कैदी हैं जिनको हम सन्यासी महात्मा वगैरह कहते हैं और हम सब पहरेदार और जब वो सिद्ध हो जाता है यानी जीवन में रखने लगा तो हम हम पैर छक्का बिल्कुल पक्का आदमी बिल्कुल पक्का है ये सबका सब बहुत ही रोगग्रस्त है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 नहीं तो जिस धर्म ने लोगों की हत्या कर दी वो सब लोग मिलकर उसकी, उसकी हत्या कर रहे अब वो बचने उसने काफी सता लिया बहुत टार्चर किया अच्छी तरह सता लिया और इसलिए आप एक बात देखकर बहुत हैरान होंगे कि आम तौर से तपस्वी त्यागी इडियट हों बुद्धि जैसी जी उनके पास नहीं आम तौर से बुद्धिहीन हो सर्त क्योंकि अगर वो बुद्धिहीन न हो तो ये जो नातम जी वो कर रहे हैं ये करना बहुत मुश्किल है तो सवाल उठेंगे उनके मन में ये क्या कर रहे हैं क्या हो कोई आदमी नूपट्टी बांधे बैठा हुआ है कोई कुछ किए बैठा है कोई कुछ किए हुए बैठा है इसमें इडियोसी जरूरी है थोड़ी जड़ बुद्धि होनी जरूरी है इसलिए अगर हम अपने सन्यासियों का आयु क्यों निकलवाएं तो किसी भी दूसरी जमात से कम निकले बुद्धि की जरूरत भी नहीं सन्यासी को कोई आवश्यकता भी नहीं हो सकती क्योंकि बुद्धि से जो करना है वो तो उसे करना नहीं कोई खोजना है कुछ बनाना है कोई निर्माण करना वो तो उसे करना नहीं उसे तो सिर्फ एक कैदी की तरह जो अपने को चारों कप से खुद की जंजीरों से कथ का खड़ा हुआ है खड़े रहना इतनी के लिए बहुत ही न्यूनतम बुद्धि आवश्यक है ये जो ये जो स्थिति है ये स्थिति बिल्कुल ही से जल्दी से जल्दी तोड़ देने जैसी और इधर मैं निरंतर सोचता हूं सौभाग्य की बात हो सकती है कि एक नया सन्यासी का वर्ग पूरे मुल्क में पैदा किया जाए जो नाच भी सकता है गा भी सकता है हंस भी सकता है जो जीवन में सकता है रस भी ले और फिर भी एक परम आनंद की अनुभूति की दिशा पर यात्रा पर थे उस यात्रा में और इस आनंद भाव में कहीं विरोध नहीं कोई दुश्मन नहीं तो ऐसी कोई ब्रह्मचरी की धारणा जो सब स्वीकार करती हो आनंद की खोज करती हो मेरी समझ में आती है नेतृत्व की वृत्ति बिल्कुल समझ में नहीं आती आपने कहा वो परमानंद की प्राप्ति होने पर फिर ये आनंद फीका पड़ जाता है फीका क्या पड़ जाता है आनंद ही नहीं रह जाता फीका पड़ जाने का मतलब इतना नहीं रह जाता थोड़ा तो सा आनंद की जब ख्याल में बैठते हैं तब तक तो आनंद की अनुभूति लेकिन बाद में जब कार व्यवहार में फिर लग जाते हैं फिर उसके को तो के बोल जाते हैं फिर फिर वो मन जो है कार व्यवहार में लग जाता है हमेशा फिर तो फिर वो जो आनंद की परिस्थिति या अनुभूति हमेशा बनी रहे इसके लिए क्या मार है असल बात यह है असल बात यह है कि वो जो ध्यान में थोड़ी देर को आनंद मिलता है और फिर खो जाता है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 आए, आप आए आपके आने से मुझे सुख मिला आप चले गए तो दुख मिला आपको कब तक बिठा रखूंगा और अगर बहुत देर बिठाया तो बैठने से तो दुख भी मिलने लगेगा जैसे सुख मिला था बैठने क्योंकि तो थोड़ी देर में सुख भी उबा देगा और जब सुख उबाता है तो दुख बन जाता है इसलिए सब सुख देने वाले थोड़ी देर में दुख देने वाले बन जाते इसलिए सुख देने वालों से भी थोड़ा थोड़ा फासला चाहिए बीच बीच में गैप चाहिए नहीं तो वो भी दुख देने वाले बन जाएंगे पति पत्नी इसलिए दुख देने वाले बन जाते हैं वो ज्ञाप छोड़ते नहीं चौबीस घंटे के साथ पूरी जिंदगी की कसम खाली के साथ उसी दिन दुख शुरू हो तो वो, वो जो वो जो जिस दिन वो मिलेगा तो चूंकि बाहर की किसी भी परिस्थिति पे वो निर्भर नहीं है इसलिए बाहर का कोई परिवर्तन उसमें परिवर्तन नहीं लाएगा आप मंदिर में बैठे कि मस्जिद में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 इसलिए रात की नींद में भी हमको सुख मिलता है क्योंकि वो भी बाहर हो जाने का प्राकृतिक ढंग है जो प्रकृति ने दिया हुआ है कि आप रात सो गए खो गई उसने देर के सारी बात लेकिन ध्यान का आनंद पॉजिटिव स्टेट है ये सिर्फ नेगेशन ये ऐसा है कि सामने बंदूक लिए एक आदमी में खड़ा हमने आंख बंद कर अब कोई डर न रहा क्योंकि आग बंदूक लिए खड़ा हुआ आज नहीं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 इसलिए ध्यान को एस्केप मत बनाइए पलायें नहीं है ध्यान और इसको कसों भी समझिए कि ध्यान में जो मिले उसकी अगर अंतर्धारा बहने लगे चौबीस घंटे जागते उठते बैठते काम करते खाली बाजार में घर में सुख में दुख में प्री के मिलन में अप्री के मिलन में सबके बीच उसकी धारा बहने लगे सदा यानी वो स्वास जैसी चीज हो जाए क्या आप कुछ भी करें श्वास चली रही, तब आप समझना कि ध्यान से आनंद उपलब्ध हुआ है नहीं तो इसलिए सन्यासी भागता है इसलिए भागता है सब छोड़ छाड़ कर क्योंकि उसको लगता है कि जो मुझे ध्यान से मिलता है वो घर में आता हूं खराब हो जाए तो घर को तो छोड़कर तो भाग जाओ वो परमानेंट एस्केप और कुछ भी नहीं अगर उसको आप घर में नहीं आओ वो अभी फिर दुखी हो जाए चाहे आप चालीस साल सन्यासी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसने एक बात देख ली कि एसके घंटे भर के लिए निकल जाता हूं घर से तो सुख मिलता है तो 24 घंटे के लिए क्यों नहीं निकल जाऊंगा 24 घंटे के लिए भी कोई भाग सकता है लेकिन फिर भी वो ध्यान का आनंद नहीं होगा ध्यान का आनंद जो है उसमें कोई भागने का उपाय ही नहीं भागने की कोई जरूरत ही नहीं प्रयोजन भी नहीं और चूंकि वो निजी और आंतरिक है इतनी कोई परिस्थिति उसमें कोई फर्क नहीं लाती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 तब आप समझना के हो अब कुछ पॉजिटिव कोई विधायक गतिविकर हुई अनथ नहीं हुई फिर ध्यान का आनंद मिले तब तो सवाल ही नहीं है तो उसको हम कैसे स्थायी करें जिसको स्थायी करना पड़े समझना के हो ध्यान द नहीं है जिसको स्थायी करना पड़े वो ध्यान द नहीं ध्यान में आइए एक शिविर में आ जाइए तो व्यक्ति बिल्कुल सरलता से भी बाहर आने थे फिर वो परीक्षा करिए जो वो बाहर आने से होता है लेकिन खोजा इसमें उन्होंने ध्यान का नहीं था अगर रह जाए तो फिर ध्यान का एक शिविर में आइए तो एक में ले आओ ने? इसमें एक बात है कि वो जो है साक्षेत्र कब उठना तो पड़ेगा गाड़ी पकड़नी है गाड़ी साक्षित्व तो में वो चित्त वृत्तियों का निरोध कब उठना पड़ेगा उठना पड़ेगा यहाँ से कब निकलना साढ़े छह कब निकलना है तो पांच मिनट होक्षित्व में, तो में चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है मनुष्य इसके इसके अतिरिक्त अव पर भी क्या क्या मतलब आनंद को लाना तो इसके अधीन की बात नहीं है ज्यादा भी ज्यादा तो वो क्षेत्र में स्थित होकर चित्र व्यक्त करने लगेगा उसका तो इससे अतिरिक्त और वो तो कुछ कर भी क्या सकता दर दर है वो आनंद आनंद कहते हैं वो तो वो तो अपने आप ही आएगा ना उसको, तो उसको नहीं उसको लाने से कहते हैं थोड़ा ही ऐसा भी नहीं है असल में डेलीगेट है मामला बहुत नाजुक है और वो नाजुकता ठीक से समझ लेनी चाहिए ये दोनों बातें एक साथ सच है कि वो जब आएगा तब आप पाएंगे कि अपने किए नहीं आया लेकिन जब तक आपने कुछ नहीं किया है वो आएगा कि नहीं ये दोनों ही बातें एक साथ सच है इसलिए मामला बहुत नाजुक है तो कुए से जब बाहर निकलता है प्रयास करता है तो बाहर निकलता है प्रयास करें मैं कह नहीं रहा कि कुए के बाहर निकलने का प्रयास करे मैं ये कह नहीं रहा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 क्योंकि आपका अहंकार बाधा बनेगा और साथ में यह भी कहता हूं कि आपके प्रयास के बिना न होगा यह इसलिए कहता हूं कि कहीं आलस मजबूत न हो आलस बाधा बने अहंकार भी बाधा है आलस भी बाधा है और दोनों से बचने की बात है आप करें भी और कर्ता भी न बने आप श्रम भी उठाएं और ये भी ना माने कि मेरे श्रम से ही हो जाएगा और श्रम तो उठानी पड़ेगा नहीं तो हो ही गया होता कभी का तो उठा ही नहीं रहे अगर अश्रम से होता होता तो हो ही गया होता और अश्रम से होना है तो कब होगा होगा फिर हमारा कोई संबंध नहीं उसकी बात भी करनी दे न श्रम तो उठाना ही पड़ेगा और फिर भी ये जानना पड़ेगा कि मेरे ही श्रम से ना हो जाए क्योंकि मैं मजबूत ना होता चला जाए नहीं तो वो बाधा बनेगा आप श्रम करेंगे और जब आप पाएंगे तब तो आप, तो आप कह सकेंगे कि मेरे श्रम से यह नहीं हुआ क्योंकि तो दो पौड़ी का मेरा श्रम था और जो मिला इसकी कोई कीमत नहीं तो मैं कैसे कहूं वो, वो मेरे श्रम से हो गया है जिस प्रभु दोनों चीजें सामने आएंगी तभी ख्याल में आएगा इसलिए जिसको मिलेगा वो कहेगा प्रभु की कृपा है। वो कहेगा मेरे से कुछ नहीं हुआ मुझसे क्या हो सकता लेकिन जिसको मिला है अगर उसने समझा कि प्रभु की कृपा से मिलेगा तो गया जिसको नहीं मिला है उसे तो श्रम करना पड़ेगा